संक्षिप्त महाभारत वन पर्व वानर सेना का संगठन सेतु का निर्माण विभीषण का अभिषेक और लंका में सेना का प्रवेश मार्कंड जी कहते हैं तदनंतर वहाँ पर सुग्रीव की आज्ञा से बड़े बड़े वानर वानरवीर एकत्रित होने लगे सर्वप्रथम वाली का ससुरा सुषैण श्री रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित हुआ उसके साथ वेगवान बानरों की दस अरब सेना थी महाबलवान गज और गवाय एक एक अरब सेना लेकर आए गवा के साथ आठ अरब बानर थे गंधमादन पर्वत पर रहने वाला गंधमादन नाम से प्रसिद्ध बानर अपने साथ सौ अरब बानरों की फौज लेकर आया महाबली पनस के साथ बावन करोड़ सेना थी अत्यंत पराक्रमी दधिमुख भी तेजस्वी की बहुत बड़ी सेना लेकर उपस्थित हुआ जामवान के साथ भयानक दिखाने वाले काले रीचों की अरब सेना थी ये तथा और भी बहुत से बानर सेनाओं के सरदार श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए वहां एकत्रित हुए इन बानरों में से कितनों ही का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था कई भैंसों की तरह मोटे और काले थे कितने ही शरद ऋतु के बादल जैसे सफेद थे बहुतों का मुख सिंदूर के समान लाल था वानरों की वह विशाल सेना भरे पूरे महासागर के समान दिखाई पड़ती थी सुग्रीव की आज्ञा से उस समय माल्यवान पर्वत के ही आसपास पास सबका पड़ाव पड़ गया इस प्रकार जब सब ओर से वानरों की फौज इकट्ठी हो गई तब सुग्रीव सहित भगवान राम ने एक दिन अच्छी तिथि उत्तम नक्षत्र और शुभ मुहूर्त वहां से कुछ कर दिया उस समय सेना व्यूह के आकार में खड़ी की गई थी उस व्यूह के अग्र भाग में पवन नंदन हनुमान थे और पिछले भाग की रक्षा लक्ष्मण जी कर रहे थे इनके अतिरिक्त नल नील अंगद खराथ मैंद और द्विधि सेना की रक्षा करते थे इन सब के द्वारा सुरक्षित होकर वह फौज श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रही थी मार्ग में अनेकों जंगल तथा पहाड़ों पर पड़ाव पड़ती हुई वह लवण समुद्र के पास जा पहुंची और उसके तटवर्ती वन में उसने ढेरा डाल दिया तदनंतर भगवान राम ने प्रधान प्रधान वानरों के बीच सुग्रीव से समयोचित बात कही हमारी यह सेना बहुत बड़ी है और सामने अगाध महासागर है जिसको पार करना बहुत ही कठिन है ऐसी दशा में आप लोग उस पार जाने के लिए क्या उपाय ठीक समझते हैं इतनी सेना उतारने के लिए तो हम लोगों के पास नावें भी नहीं हैं व्यापारियों के जहाज़ों से पार जाया जा सकता है, पर हमारे जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए उन्हें हानि कैसे पहुँचा सकते हैं हमारी फौज दूर तक फैली हुई है यदि इसकी रक्षा का उचित प्रबंध नहीं हुआ तो मौका पाकर शत्रु इसका नाश कर सकता है हमारे विचार में तो यह आता है कि किसी उपाय से समुद्र की ही आराधना करें यहां उपवास पूर्वक धरना दें यही कोई मार्ग बतावेगा उपासना करने पर भी यदि इसने मार्ग नहीं बताया तो अपने अग्नि के समान तेजस्वी अमोक बाणों से इसे जलाकर सूखा डालूंगा यो कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से आचमन करके समुद्र के किनारे कुशासन बिछा कर लेट गए तब नद और नदियों के स्वामी समुद्र ने जलचरों से प्रकट होकर स्वप्न में भगवान राम को दर्शन दिया और मधुर वतनों में कहा कौशल्यानंदर मैं आपकी प्यास सहायता करूं। श्री रामचंद्र जी ने कहा नदीश्वर मैं अपनी सेना के लिए मार्ग चाहता हूं जिस से जाकर रावण का वध कर सकूं। यदि मेरे मांगने पर भी रास्ता न दोगे तो अभिमंत्रित किए हुए दिव्य वाणों से तुम्हें सुखा डालूंगा श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर समुद्र को बड़ा कष्ट हुआ उसने हाथ जोड़कर कहा भगवान मैं आपका मुकाबला करना नहीं चाहता और आपके काम में विघ्न डालने की भी मेरी इच्छा नहीं है पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर तो जो कुछ करना उचित हो कीजिए यदि आपके आज्ञा मानकर राह दे दूँगा तो दूसरे लोग भी धनुष का बल दिखाकर मुझे ऐसी ही आज्ञा दिया करेंगे आपकी सेना में नल नामक एक बानर है वह विश्वकर्मा का पुत्र है उसे शिल्प शास्त्र का अच्छा ज्ञान है वह अपने हाथ से जो भी तीन काष्ट या पत्थर डालेगा उसे मैं ऊपर रोक के रहूंगा इस प्रकार आपके लिए एक पुल तैयार हो जाएगा यह कह कहकर समुद्र अंतर ध्यान हो गया श्री रामचंद्र जी ने धरना छोड़ दिया और नल को बुलाकर कहा नल तुम समुद्र पर एक पुल बनाओ मुझे मालूम हुआ है कि तुम इस कार्य में कुशल हो इस प्रकार नल को आज्ञा देकर भगवान राम ने पुल तैयार कराया जिसकी लंबाई ४०० सौ की और चौड़ाई ४० कोश की थी आज भी वह इस पृथ्वी पर नल सेतु के नाम से प्रसिद्ध है तदंतर वहाँ श्री रामचंद्र जी के पास राक्षसराज रावण का भाई परम धर्मात्मा विभीषण आया इसके साथ चार मंत्री भी थे भगवान राम बड़े ही उदार हृदय वाले थे उन्होंने विभीषण को स्वागत पूर्वक अपना लिया तो ग्रीव के मन में शंका हुई कि यह शत्रु का कोई जासूस न हो परंतु श्री रामचंद्र जी ने उसकी चेष्टा व्यवहार तथा मनोभावों की परीक्षा करके उसे सत्य और शुद्ध पाया इसलिए उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उसका आदर किया इतना ही नहीं उन्होंने उसी क्षण विभीषण को राक्षसों के राज पद पर अभिषिक्त कर दिया लक्ष्मण से उसकी मित्रता करा दी और स्वयं उसे अपना गुप्त सलाहकार बना लिया फिर विभीषण की सम्मति लेकर सब लोग पुल की राह से चले और एक महीने में समुद्र के पार पहुंच गए वहां लंका की सीमा पर फौज की छावनी पड़ गई और वानर वीरों ने वहाँ के कई सुंदर सुंदर बगीचों को तहस नहस कर डाला रावण के दो मंत्री थे शुक्र और सारन ये दोनों भेद लेने आए थे और वानरों के वेश में रामचंद्र जी की सेना में मिल गए थे विभीषण ने उन दोनों को पहचान कर पकड़ लिया फिर जब वे अपने असली रूप में प्रकट हुए तो उन्हें राम की सेना दिखाकर छोड़ दिया लंका के उपन में सेना ठहराई गई और भगवान राम ने अत्यंत बुद्धिमान अंगत को दूध बनाकर रावण के पास भेजा